चंद्र की अनुमान की गए सब चंद की गये दो संख्या आते हैं बाद दस नोरीय आय सुमोन दीन रघुनायक अशिष हो दस मुखर लंका दि समद्रमा गोरऊ भूलर फल समान तब अलंका बसौ मध्य तुम जंतु अशंकार मैं बानर फल खासन पारा आय सुदीन न राम उदारा जुगत सुनत रामन मुस्काई मूड़ सिखिश कहा बहुत बाल कबूंगा गय मारा मिलत पससीन तै भयसिल बारा साचे सांचे हुआ जौन उपारों कब दस जिहा समुझ राम प्रताप कपिको पार कब जुम सभा मांजपन कर पद रोपा मम चरण सकसि सठ राम सीता महारी राम सीता हारी सुनु सुभट सब कहदत सीसा पद गयी धरणी पछा रहू सी सा इंद्र जीत यादिक बलवाना हरती उठे जहाँ सा भट नाना झपटाई बल विपुल उपाय। झपट कर उठ झपट सुरतीस यही भांति जोगी जिम मोह मोहबिटप नहीं सकें उपारी कोटिन मेघनाथ समापत उठे हर झपत ही तरय न कपिचरणा कुनी भूमि न भूमिन छाणत कपिचरणा देखत रिपुमद भाग, भाग। कोटि विघ्न से संत कर मन जिमनी त्याग पर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय संतन की जय इस लंका रावण की सभा और औरंगज रावण के संवाद का अंतिम प्रसंग आ रहा है उसमें देखते हैं कि अंत में ब्राह्मण भगवान राम, राम की निंदा करता है और उनको एक साधारण मनुष्य मात्र करके उनको बोलता है कहता कैसे तुम्हारे जैसे ये जैसे राम लक्ष्मण जैसे ये दोनों लोग हैं ये बालक हैं नर हैं ऐसे तो इन लोगों को तो लोग दिन रात खाते ही रहते हैं इनमें कौन सी ताकत इनमें शक्ति है ऐसे करके रावण जब बोला भगवान किसने निंदा की तो अंगद ने क्रोध करके रावण को फिर समझाने की कोशिश की अंगद जो है रावण को समझाता है तब तो पहले विनम्रतापूर्वक समझाता है और दर्प के द्वारा भी समझाने की कोशिश करता है डांटता भी है लेकिन रावण के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं हथी रावण अहंकारी रावण उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं वो जैसा वैसे ही रहता है वो <tosal> <tosal> <tosal> कुछ लोग इस प्रकार का समझते हैं कि मैं सब दुनिया को ठीक कर दूंगा मैं इसे ठीक कर दूंगा मैं उसे ठीक कर दूंगा उसके असर ठिकाने आ जाएगी उसके असर ठिकाने आ जाएगी उसको सही रास्ते पर लगा दूंगा उसको सही रास्ता लेकिन करने के लिए दर्पणाम करते हैं लेकिन अब देखते हैं कि रावण जैसी मृत्यु होंगे तो उनके पर कौन असर पड़ता है अंगद ने कौन सा उपाय कर छोड़ा रावण को समझाने के लिए लेकिन रावण की जितनी जैसी समझ थी उसमें से कितना अंतर हुआ एक प्रतिशत दो प्रतिशत तो कोई अंतर दिखाई दिया जहां ततहा अटल रावण अपने स्थान में स्थित थे तो उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन मिलता अब ये वैसे अंगज ने समझा कि यह समझता है रावण समझता होगा कि भगवान राम दुर्बल हैं या भगवान राम की जो कुछ हमारी शक्ति है तो हमको भी दुर्बल समझता होगा तो अंत में एक बात ये बात रह जाती भगवान की शक्ति को दिखा दे तो अंगज है तो भगवान की कितनी शक्ति है रावण के सामने प्रदर्शित भी कर देते हैं एक प्रकार से लेकिन कर दो प्रदर्शित कैसे क्या होता जब नहीं मानना तो नहीं मानना दे तो क्या होता है हुँ? ऐसे राम कहता है देखो कहते हैं सर अंगद कहता है कि मैं तब दस नोड़ भी लायक कहते हम तो तुम्हारे दांत तोड़ देने लायक नहीं इतनी शक्ति कि तुम्हारे दांत तोड़ दे सर दसो दांत तोड़ दे आय सुमोही नीन रघु नायक लेकिन हम तो उतना तो तो तो ही करेंगे जितना भगवान की है उसके आगे हम कर नहीं सकते इसलिए तुम्हारे अगर ये तुम कहोगे तुम क्यों नहीं हमारे दाँत तोड़ करके देख लेते हो तो बस यही भगवान की आज्ञा नहीं है ये तो भगवान के बाण जो है वो तुम्हारे खून के प्यासे हैं तो वो प्यासे ही च्या रह जाएंगे इसलिए नहीं हम तोड़ते हैं उनको तो भगवान राम आएंगे बाण के लगेंगे तब तो मरो ये लेकिन शक्ति है हमने भी की तुम्हारे जो इतना इस प्रताप है तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूँ असर ऐसे हो कि दसो मुख तोड़ो हूँ तो ऐसा आता है कि तो तुम्हारे जो भगवान की निंदा तुम करते हो ऐसी मूर्खता की बातें करते हो तुम्हारे दस तुम्हारे तोड़ दे और लंका कर समुद्र में बोरों और बोरो तो तुम्हारी लंका भी उठा करके उल्टी करके समुद्र में डाल दे सब डूब जाए लंका में जितने सबके सब है गुलर फल समान तब लंका तुम्हारी लंका क्या है तुम्हारी लंका ऐसी लगती है जैसे गुलर का फल हो जिसे कोई बानर गुलर के दृष्टि ऊपर चले और फल तोड़ करके खा जाए तो पहले तुम्हारी लंका मुझे ऐसी दिखाई देती है गुलर के फल के समान इसको जरा देने में खाजा जाए इसमें लगता क्या है बसव मध्य तुम्हें जंतु शंका और इसके भीतर गुलर के फल के भीतर जैसे भुनगने बात करते हैं ऐसे तुम लोग इसमें बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें, तुम्हें भुनबुने में कितनी ताकत होती है जो गुलर खा जाता है तो गुलर के साथ में भुनबुने भी खा जाता है लेकिन भुनबने जो है गुलर के भीतर बात करते हैं तो वो निर्भय रहते हैं निर्भय है गुजर के भीतर जितनी स्पेस है इतनी दुनिया है और उसी के भीतर वो आप अपने उठते रहते हैं उनको कोई खतरा नहीं कहीं कोई उनको डर नहीं लेकिन गुलर के बाहर जो काल है या दूसरे खा जाने वाले फल है वो कहाँ लोग दिखाई देते हैं इसी तरह लोग जो संसार के भीतर ही घिरे हुए हैं और संसार ही भर दिखाई देता है उसके आगे उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता वे सब लोग जो वो उसी में मैंने एक प्रकार से निर्भय हो करके संसार में कि परमात्मा भी कुछ है और काल भी कुछ है उससे भयभीत नहीं होते और अपने आप को समझते हैं कि हम प्रशक्त को सुरक्षित हैं और यही है क्या जो कुछ है यही जगत है हमें अब उसी में इसी प्रकार से संसार में ही मनमानी आचरण करते रहते हैं अखंका के माने उनको दुराचरण करने में भी पापाचरण करने में भी डर लगता संसार में ऐसे पड़े रहते हैं जो नहीं करना चाहिए वो भी करने को करते रहते हैं और कोई डरते नहीं है तो कहते हैं मैं बार फल खा तो न बारा मारा तो कहते हैं हम तो मान रहे हैं ठीक है लेकिन ये गुलर का फल खा जाने में कितनी देर लगती है मारों समय नहीं लगता देर नहीं लगते हैं। खाने में क्या देर लगती है एक बार वो थोड़ा रखा खा है खादे करके ये दो जितना लंका है गुलर फल के समान है इसका भक्षण कर जाते हैं न देर नहीं लगेगी आय दिन राम उदारा फिर कहते हैं कि देखो भगवान श्री राम जी ने हमको इस प्रकार का आदेश नहीं दिया ये करने के लिए भगवान राम ने आदेश क्यों तो नहीं दिया है इसके कई कारण हैं एक कारण तो ऐसे पहले हुआ कि भगवान राम ने स्वयं प्रतिज्ञा की रामों को मारेंगे तो अंगद कैसे मार दें हनुमान कैसे मार दें एक बात तो यह दूसरी बात यह कि भगवान राम तो उदार है इसलिए वो मारेंगे उदारता के माने क्या भगवान राम जब मारेंगे उनके बाढ़ जब लगेंगे तब रावण का उद्धार होगा तो उदारता के कारण से भगवान राम ने निश्चय किया कि मैं इनको मारूंगा जिससे कि रावण का उद्धार हो जाए रावण के ऊपर उनका कृपा भाव है भगवान का इसलिए वो उनको उनके ऊपर छोड़े हुए उदारा कहकर के आय स्वंत नीन राम उदारा राम का तो उदार है महान है वो तुम्हारा हित चाहते हैं इसलिए जो है वो हम तुमको नहीं मारते हैं भगवान राम ही तुमको मारे <laughs> अब इतना जब अंगद ने इस प्रकार बोला अब रावण देखो फिर हालांकि रावण देख चुका कि अंगद के हाथ पटकने से रावण खबरा गया सरासत तो जमीन पर गिर पड़े ये सब जता देख चुके कि अंगद की कितनी शक्ति है लेकिन फिर भी रावण ने उस शक्ति को स्वीकार नहीं किया क्या कहता है कि जुगुत सुनता रावण मुस्की अंगज ने जो प्रकार की बातें बतायी भगवान राम का बल यशन ऐसी वर्ण किया अपना बल वर्णन किया तो कहते हैं कि मू लेकिन रावण उसको सुनकर के मुस्कुराता है कहते हैं देखो किसी बात में झूठी मूठी बातें करता है मूड से कह सकते हूँ बहुत झूठाई कहते हैं कि इस मूड ने कहते तुम तो बड़े मूड हो और इसने ऐसा झूठ बोलना तुमने कहाँ से सीख लिया तो इसके माने वो रावण अभी समझ रहा है अंगर झूठ ही बोल रहे है वो समझता है कि मुझे कोई मार नहीं सकता इसलिए भलाई कैसे मुझे मार सकता है अंगर अंगर भी इतनी ताकत कहाँ वो ऐसे करके इस बात को झूठ ही मानता है कहता मूल शख्स कहा बहुत झूठाई अब ये झूठ बात नहीं है ये सिद्ध करने के लिए अंगत को कुछ आगे बढ़ना पड़ा वो बात आगे आती है तो कहते है, वो रामन कहता है कि बाल न कब गाल या तुम्हारा कहते हैं कि तुम्हारा पिता जो था वो तो कभी इस प्रकार की बातें नहीं करता था बक्तर की बातें करे जैसे तुम बातें करते हो और मिल सप्रसन्नता है भैंस लबारा तुम तपस्या के साथ मिलकर के लबार हो गए लबार के माने माने बिना सोचे विचारे अटाए सटाए बोलना लबार कहलाता है एक सौ एक हिन्दी में भी प्रयोग थोड़ा बहुत होता है वैसे कम प्रचलित शब्द लबार सुनने में कम आता है लेकिन बोलते हैं फिर भी शब्द प्रयोग आता है के माने बिना सोचे समझे अटाए सटाए बोलना इधर की बात भी बोलना उधर की बात भी बोलना कभी एक तरफ की बात बोल जाए कभी उसी के उल्टे दूसरी तरफ की बात बोल जाए मैने दोनों बातें से याद ही नहीं रहे कि पहले हम इसी के विपरीत बोल चुके हैं अब उसका हम इधर की बात बोल रहे हैं तो इसकी विपरीत बात है तो इनमें दोनों में तालमेल कुछ भी नहीं जो हम बोल रहे हैं ऐसे करके जो बोलता चला जाता है वो लबा रहे मैंने केवल बोलते ही जाता है बस और उसको तो, तो कुछ रहे उसमें बात सब बात के बाद में अगर घंटे भर बात हो तो सार क्या निकला तो सार कुछ नहीं निकला वैसिंग वैसिक ऐसा तो बोलना लवार कहलाता है कहते कि तुम जो इतनी जो बोल रहे हो रावण कहता है तुम तपस्वियों के साथ में रह करके तुम लवार हो गए। झूठ बोलने रह गए दर्द की बातें करते हो रावण की समझता कि तपस्वी लोग तो बेकार का काम करते हैं बन में रहते हैं तपस्या करते हैं बेकार का काम करते हैं और मानो वेदपात कर रहे हैं तो क्या रखा बेदपात करते हैं शिवाज जवान किसने के और चिल्लाने के तो उसमें क्या रखा हुआ है कहीं मंत्र याद कर रहे हैं तो मंत्र याद करने में क्या रखा है बेकार तो जवान भेज रहे हैं राम साहन बर्बाद कर रहे हैं रावण इस प्रकार के समझता संसारी लोग भी जैसे रावण समझता है ऐसे संसारी लोग भौतिकवादी लोग भी समझते हैं कि शास्त्रों का पाठ करना इनका अध्ययन करना या इनकी चर्चा करना ये सब बोलना है इनका ये तो सब दवारों की बातें हैं मैंने कोई काम की बात नहीं जीवन में कुछ इसका उपयोग नहीं जीवन में उपयोग क्या है चार पैसा पैदा करो कोई पद हो कोई शक्ति हो राज्य हो संपत्ति वैभव हो तो ठीक तो तो कुछ किया और अगर ये सब नहीं हुआ जरा बेकार क्या रखा है इस का तो कहते तपस्थी से तो ऐसे लवार होते ही हैं और उन्हीं साथ रहकर के तुम भी हो जो तो धारणाएं जो समाज की हैं वो सब इसमें साथ में प्रतिबिंबित होती जगह जगह दिखाई देती क्या कहता है ये सात हूं मैं लबारी हाउ उसको उत्तर में अंगत कहता है कि हम बिल्कुल तुम ठीक कहते तो। हो पा रहा हूँ तब दस जी हा अगर तुम्हारी दसो जी है न खींच लें तो लबारे माने इसके माने ये दूसरा पक्ष ये है कि अध्यात्म पक्ष अगर लोकवाद समझते कि दुर्बल है कमजोर है बिल्कुल बेकार की दबाव तब की बातें हैं तो ऐसा नहीं है इस अध्यात्म पक्ष में भौतिक पक्ष से हजारों गुणा शक्ति है इसमें अनंत शक्ति विद्यमान है इसमें ये दुर्बलता के लक्षण नहीं है लेकिन बार बार संसार लोग बात बहुत लोगों के पास करके केवल एक है कि दुनिया तो ऐसा कहती है में कुछ नहीं रखा हुआ है तो मानो दुनिया उनके लिए प्रमाण है हजारों लोग जो बोल रहे हैं बहुमत जो बोल रहा है मान बहुमत से ज्यादा बड़ा प्रमाण कोई दुनिया में नहीं है बहुमत जब वो चाहे वो सब मूर्ख ही हो हा? लेकिन बहुमत चूंके है वो सबके है साथ इसके ऊपर बिल्कुल विरुद्ध इसके है तो बहुमत जब वो हो उसका विरुद्ध सात हो बहुमत को नहीं मानता बहुमत जो वो तो मूर्खता के लक्षण समाज जैसे जो उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं जो समझ नहीं है ज्ञान नहीं है जिनको कि ऐसे लोग बात बोलते रहते हैं कभी विचार नहीं किया कोई गंभीरता नहीं आई कोई चिंतन नहीं है कोई अध्ययन नहीं है कोई युक्ति नहीं है तर्क नहीं है बोले जा रहे हैं बस अब जैसे लोग बात बोलते हैं कि देखो कहते हैं कि अगर अब बिना विचारे उदाहरण ले लो जैसे संसार मिथ्या है अगर कौन संसार में इच्छा है तो क्या उसका उत्तर है संसार में इच्छा तो दिखाई क्यों देता है, है कि सरासत के क्योंकि दिखाई देता है बस यही तक दस जाती है कितने ही विचार है अब अगर शास्त्र को देखो तो शास्त्र और आगे का रास्ता दिखाता है कि शास्त्र तो ये कहता है कि जो दिखाई देता है सो सब इच्छा है सिद्धांत तो यह और तुम कहते दिखाई देता है इसलिए सत्य है जैसे स्वतंत्र दिखाई देता है मित् ऐसी जगत दिखाई देता है ये यह है। समाज क्या समझता है चुंब दिखाई देता है इसलिए सत्य है साथ में कहता दिखाई देता है इसलिए मितया है, है, है। फुलभार की क्या कहो उसे कितना दिखाई देता है कहां तक सुस्ता है कहां तक उसकी बुद्धि जाती है और उसको लेकर के कोई मान्यता मान करके समाज के संसार की मान्यता को लेकर के चले तो क्यों गिरे और क्या है यह तो अंधी है इसीलिए कहते दुनिया तो अंधी है अंधी के माने क्या उसे समझ ही नहीं आ रहा उसे कहा कैसा क्या है तो ऐसे अंगद कहता है कि वास्तव में अगर तुम्हारी द, अगर दसों जीवन हम तुम्हारी नहीं निकाल ले तो वास्तव हम लवार। लेकिन अंगर किस बल पर कहता है कोई अहंकार रावण की तरह का अहंकार नहीं है भगवान के बल की बात है ईश्वर में परमात्मा में क्या बल है कुछ बल की बात कहता है कहते समुझ राम प्रताप कथिकोपा देखो ये बात तो सीधा सही बोलते जहाँ अंगद अपनी बात बोलेगा कुछ करेगा तो अंगर ये नहीं अब ये कि वो भगवान को भूल जाए कैसे समझ राम प्रताप भगवान श्री राम जी का स्मरण किया भगवान सर्वशक्तिमान है शुद्धशाली है जो कुछ करने वाले वही है अब अंगज ने सोचा कि भगवान अपनी शक्ति दिखा दे हमारे द्वारा तो इसको भी समझ में आ जाएगी कि, कि शक्ति क्या होती है तो भगवान का स्मरण किया तो भगवान की शक्ति आ गई अंगद में और प्रौ शक्ति आ गई और उसने बस अंगजद ने क्या किया शक्ति के बल पर कि सभा माजपन पद रूपा सब्सद सभा के बीच में अपना एक पैर जो दाहिना पैर उसने जमीन पे चका दिया जमा दिया और प्रतिज्ञा कर दी उसके बाद में प्रतिज्ञा करके क्या प्रतिज्ञा कर दी वो आगे की पंक्ति में कहते हैं कार्तिक जौ मम चरण खतारी रेश अगर तो हमारे पैर को हटा दो यहाँ से तो फिर अम सीता में आ ये बड़ी भारी प्रतिज्ञा फिर अम भगवान राम लोग कहेंगे और सीता मैं हारी जी को मैं हार गया समझो हार गया कि मैंने अब सीता जी को तुमसे छुड़ाने के लिए तुमसे युद्ध नहीं करेंगे ले जा दो हार मान लिया अब देखो मानो ये लगता है कि आगे जो युद्ध होने जा रहा है उसका निर्णय नहीं हुआ जा रहा पहले ही सही बात है एक तरह जमा हुआ भूमि के ऊपर उसको टल गया तो मैंने अगर रावण या कोई हटा देता उसको तो इसके मैंने युद्ध समाप्त हुआ हार गए और अगर वो नहीं कर हटाया हटता तो रावण हार गए अब सामने प्रत्यक्ष रखा हुआ अब इसको अब करके देख लो प्रैक्टिकली उसमें कौन सी वाली बात है तो जहां हो इस प्रकार के प्रमाण सामने आते हैं कि इसमें कोई लवार पानी की बात तो नहीं है अब पैर जमा हुआ हटा दो देख लो उसके बाद में क्या होता है अब भी लवार है ऐसे रमन रात अंदर जुम्मन को डांट करके रावण से कहता है कि मेरा पैर हटा दो कोई हम लोग इस प्रकार से ऊपर कहते हैं कि अंगद को क्या अधिकार था इस प्रकार से बोलता जी फिर में हारी अब ये लोग बाग वही इस प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं जिनकी भेद बुद्धि है भेद बुद्धि के माने ये समझते हैं कि अंगद का पैर जो छपका हुआ जमीन में अंगद के बल से चपका हुआ है वो कहते हैं अंगद अलग चीज है भगवान राम अलग है व्यक्ति हैं सीता जी भगवान राम की है कोई अंगद की सीता जी तो है नहीं इसलिए अंगद का पैर अगर टल जाता है और जी को तो अंगत हार जाता है तो अंगद हारने वाला कौन होता है ये बहुत नीचे की बातें वेद बुद्धि जिनको किस प्रकार से है जो ये नहीं देखते कि भगवान राम की शक्ति अंगन में विराजमान है और अंगद का पैर अगर नहीं हारता तो भगवान राम की शक्ति है अंगद की शक्ति नहीं है इसलिए शास्त्र का अर्थ लगाने के लिए आगे पीछे सभी देखना पड़ता है जरा देर में लोग लोभाग अर्थ लगाते हैं इस सफाई को भूल जाएंगे समझ राम प्रताप कपितोपा इतनी बात भूल गए और बस इसी बात को पकड़ करके अर्थ लगाने लगे फिर इन सीता में हरियत कहने वाला कौन होता है अब ऐसे ही अर्थ नहीं लगते असंगत नहीं बैठती एक जगह कुछ बात एक जगह कुछ बात असंगत हो जाता जौन हम चरण सकती हमारा पैर दादो दो तो ये देखो तबादा तो सुनो तो सुबह सब कहे दस शीशा अंगत ने इस प्रकार से पे अपना पैर जमा दिया अब कहते हैं रावण कहने लगा हनुवा एक से एक एक छत्तीसाली बैठे हुए थे उनसे कहा कि तो सब उन लोगों से रावण ने क्या कहा धरण पछा रू शीसा रावण ने समझाइए तो बड़ी आसान बात होगी अभी अंगत का जो अब पैर सब हटा के देते किस किसी का तो तुम चढ़ो इसको अंगद को उठाओ फिर कई पद इसके पैर पकड़ो और पैर तो हटाई दो तो जमीन से और अंगद को उठाकर जमीन तो पटक दो तो तो। के का दिमाग ठिकाने आ जाए कैरा में अफर जमा हुआ है कोई हटा दे में हार जाऊंगा हमारी शक्तिशाली अपने आप को समझता है तो को लगा तो बड़ा खेल खिलौना हो गया तो बड़ा आसान बात हो गया एक बानर का पैर देना कौन मुश्किल वाली बात है तो सबसे कह दिया तेरह को अठारह सौ पुस्तक है इसका आध्यात्मिक <laughs> राहत क्या तुलसी रात आगे स्वयं बताते हैं वही देख लेना <laughs> आगे कहते इंद्रजी के आदि के बलवाना अब जब रामण ने इस प्रकार ऐसी कहा <laughs> तो इंद्रजीतादी जी, मनी मीघना वो जो है वो वो और ऐसे ही और दूसरे दूसरे बड़े बड़े शक्तिशाली बैठे हुए थे सभा में तो वे लोग दौड़ पड़े हर्ष उठे जहां तहाँ बतनाना हर्ष उठे मैंने खुश होकर क्यारे कहा तो बड़ा अच्छी बात मिल गई तो अंगत के वस्ते हटा दो और खेल खत्म सब राम सब बारह बारह सब भाग जाएंगे और उसके बाद में युद्ध कुछ नहीं होगा कह कहीं न कहीं मारने कहीं काटने कहीं कुछ युद्ध न कहीं कुछ सारी शांति के साथ में सबका सब काम बन जाएगा तो बड़े प्रसन्न हो गए सब कहा यारे कांग हटा में कौन लगती बात और सब बातें उसके बाद खेल खत्म हो जाएंगे तो इस प्रकार खुशी खुशी दौड़ करके उसके पैर पकड़ के अंदर देखे खिलकाने की कोशिश करने लगे। तो झपटाई तरबल बिपल उसे झपट ही मैंने वहीं दौड़ करके जाते हैं झपट करके मार धक्का मार करके उसको हटाने की कोशिश करते हैं और बड़ी ताकत लगा देते हैं लेकिन पदरें तरई बैठी सिर में आई जब चारों तरफ से हिला डुला के देख लेते हैं तो जरा भी हिलता नहीं खिलकता नहीं है तो से झुका करके देख लेते पसीना आ जाता है उनके उससे चक्कर खाने लगता है शक्ति उनकी समाप्त हो जाती है तब आकर के अपने स्थान पर सिर झुका करके बैठ जाते हैं अब इसको जो है वो आप तुलना कर सकते हो तो भगवान राम जनकपुरी में भगवान शंकर जी का धनुष और तमाम राजा लोग वे सब राजा लोगों ने धनुष को उठा उठा करके देख लिया तरह तरय सम सरासम कैसे वो देखो यहां पर जैसे कि वहां सब राजा जिसने लोग थे उसको हिला हिला करके धनुष को देख चुके जरा भी हिलाए नहीं जैसे घूम में चपक गया हो जैसे उसकी वहां उसमें गैडी में बेल्डिंग कर दी गई हो जमीन में बिल्कुल वैसे हिला ही नहीं हिलता धनुष तैसे अंदर का पैर जो है अब जमीन में बेल्डिंग हो गई उसकी भी पर। अब हो हो। तो तो बिल्कुल अब जानते हैं उसको हिलाओ जिलाओ वो कहीं से हिलता नहीं बिल्कुल एकदम जैसे राजा लोग है वो दर्द कर करके इलाज जिला के धर्म जी को बैठ गए हार करके हार मान करके तैसे रावण के सभासद रंगन सपे हिला हिला कर के पूरी ताकत लगा लगा करके जाकर के अपने आसन पर से झुका करके बैठ गए वैसे तरह दोनों भी बहुत एक वर्णन भी एक ही प्रकार से दोनों को वहाँ जरा विस्तार है वर्णन है यहाँ थोड़ा विस्तार कम है लेकिन चौपाइया पैरल है एक समान जैसे वहाँ वर्णन है उसी प्रकार से यहाँ भी वर्णन है तो झपटे कर बल दीपलो पाई पद बैठे सिर सिरनाई और पुण्य उठे झपटी सूर्य आराती सूर्य आरा निशाचर यही निशाचर लोग फिर उठते हैं थोड़ी देर बैठे तो थोड़ी देर में उनका जो थकान थकान मिटी और फिर शरीर में ताकत लगी तो कहा कि चलो आपकी बात ट्राई करो हुं? तो दोबारा फिर दौड़ते हैं उसके पैर को हिलाते हैं और तरह ही न की चरण यही भांति अब यही भांति जैसे वहां पर भी बताया करे ने समातन कैसे वहा उदाहरण बताया तामी वचन सती मन जैसे उदाहरण वहा बताया इसी प्रकार से यहाँ बताते हैं कहते हैं कि इनका इसका पैर कैसे किसता पुरुष कुछ होगी जो मुग्र गारी के मुह बिकप नहीं सक हो पारी के मैंने उ मैंने गरुड़ कालभूषण जी गरुड़ को कथा सुना रहे हैं तो कहते हैं कि हे गरुड़ कि पुरुष कुयोगी कि जैसे कुयोगी पुरुष हो तो मोह भी नहीं सकें हो पारी वो मोह की वृक्ष को उखाड़ नहीं सकते मोह वृक्ष की जड़ें बड़ी गहरी है जल्दी उखाड़े नहीं उपड़ते किसी और एक तुलना में एक और अच्छी बात है इसमें कि जैसे वृक्ष की जड़ें दिखाई नहीं देती लेकिन जमीन में बहुत गहरे रहती है तेरूसी के बल रहता है इसी तरह से मोह की जड़ें भी बड़ी गहरी है दिखाई नहीं देती लोगों को लोगों दिखाई देता मोह है तो ही मानते ही नहीं कि मोह है, बिल्कुल समझते मोह भोगते हैं बिल्कुल कोई है ही नहीं मोह लेकिन वो मोह फिर भी बैठा रहता है हृदय मंदिर जर्जमाए बैठा रहता है <coughs> मोह के माने वैसे तो अज्ञान विद्या है ही है लेकिन व्यवहारिक रूप में जो मोह है तो उसके व्यक्ति आसक्ति का रूप लेता है मोह जहां शरीर अपना नहीं तो शरीर में आ सकती जहां अपनी सम्मान और पद की बात है वहां आ सकती अपनी जहां अपना ज्ञान है अपनी बुद्धि बल है उसमें आ सकती जहां अपना वचन है अपना कथन है उसमें आ सकती कि मैंने ऐसा कहा लोगों ने नहीं माना मैंने हाँ लोग मानते नहीं ठीक है मोह नहीं हो क्या है दिखाई और जिसको वो जिसने इस प्रकार का मोह बैठा रहता वो भी कहता मुझे मोह बिल्कुल नहीं है मुझे बिल्कुल मोह नहीं इस्तेमाल मो है मोह है वही बता रहा है कि तो मुझे बिल्कुल मोह नहीं <laughs> तो पुरुष कुजोगी जिमो रजारी कुयोग कहते हैं कि यह मोह तब तक दूर नहीं होता जब तक ये व्यक्ति योग साधना नहीं करता <kuh> योग साधना माने धर्म का पालन करे निष्काम कर्म करे उपासना तो आदि करे भक्ति योग हो ज्ञान योग हो तब इस योग के बल से ही योग ही साधना इस प्रकार की है जिसे अंत में चल करके व्यक्ति का मोह निवृत्त होता है मोह निवृत्त नहीं हुआ तो व्यक्ति इसी प्रकार में ही रहता है रहता है दुखी रहता है मोह व्यक्ति को रावण के जैसे अधीन हो रामा जैसे खून पीता रहता है लोगों का इसी प्रकार से मोह भी खून पीता ही रहता है दुखी करता ही रहता है व्यक्ति को आप कहते हैं आगे की ये निशासक सब लोगों ने अंगद के पैर को हटाता करके देख लिया कि कोटे न मेरे के नाम उठे हर साय जाने कितने मेघराज जैसे लोग आए सब लोगों ने पैर उठा उठा के का देख लिया किसी का नहीं हटा पहले तो आते हैं बड़े प्रसन्न होकर अरे पैर ही तो हटाना पैर हटाने में क्या देख लगते हैं लेकिन बाद पता लगता, लगता है ये पैर नहीं है ये तो बिल्कुल एकदम से पाताल तक गया हुआ खंभा गड़ा हुआ है बज्र का ये हटाया नहीं सकता तो झपटे तरह तो तो कपी चरण है पुण्य चरण न झपट करके उसके पैर को हिलाते हैं हटाने की कोशिश करते हैं नहीं हटाया हटता है डॉक्ट के आकर के अपने स्थान पर डैट जाते हैं सिर्ज का ये सब करते रहते घूम न छाणत कपीकरण देखत रिप मत भाव अब देखो जब देख लिया कि तय हटाई नहीं हटता है और सब सभा से जुटाई बैठी हुई है तो अब इसके मैने साजित अब ये कहते हैं कि रिप मत के मने रावण का मध जो है वो इस चूर होने लगा कहते कोट तो बिग्